राजयोग औतरणिकात पहली बात तो यह है कि यदि तुम पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करो तो तुमको ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ की शास्त्र भित्ति है और कुछ की शास्त्र भित्ति नहीं जो शास्त्र भित्ति पर स्थापित है वे सुदृढ़ हैं उन धर्मों के मानने वालों की संख्या भी अधिक है जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं हैं वे धर्म प्रायलुप्त हो गए हैं कुछ नए उठे अवश्य हैं पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मतैक्य दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र हैं ईसाई तुमसे अपने धर्म पर ईसा पर ईसा के अवतारत्व पर ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभोवनीयता पर विश्वास करने को कहता है यदि मैं उसमें उससे इस विश्वास का कारण पूछूँ तो वह कहता है यह मेरा विश्वास है किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है ईसा ने कहा है मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं उनके शिष्यों ने भी कहा है हमने ईश्वर का अनुभव किया है आदि आज, आदि बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है बुद्ध देव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर यह धर्म स्थापित है उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था उन्होंने उन सबको देखा था वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए हैं अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित है जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भित्ति है सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था उन सभी ने आत्मदर्शन किया था अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और वह यह कि इस समय ये अनुभूतियां असंभव है जो धर्म के प्रथम संस्थापक थे बाद में जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा फलतः अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा यह बात को मैं पूरी शक्ति से अस्वीकार करता हूँ यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे इस, इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुँचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी एक ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है एक बार जो घटित हुआ है वह पुनः घटित हो सकता है